एक और बात कही थी दुष्टमन की यदि दिशा मोड़ दी जाए तो वही इष्ट तक पहुंचा सकता है पर तुम लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है ठाकुर तुम लोगों का हाथ पकड़े ही हुए हैं वे सभी अवस्थाओं में सब समय तुम लोगों के साथ हैं मां की इन बातों में कितनी शक्ति है इसका अनुभव मैंने जीवन में कई बार किया है एक दिन शाम को कुछ महिलाएं आई एक ने मां से पूछा मां कई लोग कहते हैं कि गौरांग महाप्रभु अवतार नहीं है क्या यह सत्य है मां ने कहा वे लोग ऐसा कह सकते हैं क्योंकि एक देहधारी मनुष्य को अवतार स्वीकार करना सहज नहीं है बात यह है कि यदि सभी अवतार कहकर स्वीकार कर लेते तो उन्हें मार खाकर प्रेम बांटना नहीं पड़ता इतना कहते कहते मां की आंखों से झरझर आंसुओं की धारा गिरने लगी कुछ देर बाद वे कहने लगी अवतार पुरुष को क्या सभी पहचान पाते हैं मात्र दो एक लोग ही पहचान पाते हैं ये लोग जीवों के उद्धार के लिए कितनी यातनाएं सहन करते हैं ठाकुर के गले से रक्त निकलता रहता फिर भी उनकी बातों का विराम नहीं था केवल यही चिंता थी कि कैसे जीवों का मंगल हो इसके बाद माने चैतन्य महाप्रभु का कथन मागुर माछेर झोल जुबुती मेर कोल बोल हो बोल भावार्थ मागुर मछली का झोल युवती स्त्री की गोद बोल हरी बोल किस भाव से कहा गया था तथा लोगों ने किस रूप में उसे समझा इसका वास्तविक अर्थ क्या है यह सब कहकर अंत में कहा अवतार को लेकर तुम लोगों को क्या लेना देना है जिसके जो गुरु हैं वे उसके लिए अवतार से भी बहुत अधिक बढ़कर है यही सोचकर पड़े रहो बाग बाजार में माँ के पास जो लड़कियाँ रहती थीं, उनके चाल चलन पर माँ खूब ध्यान देती थीं। एक लोटा या कटोरी भी जोर से रखने पर माँ खूब नाराजगी प्रकट करतीं। बिना कारण किसी के साथ बातें करने की भी अनुमति नहीं थी एक दिन राधा रानी सीढ़ी से तेजी से नीचे उतर रही थीं। उसके पैरों में पाजेब थी उसका शब्द सुनकर मां इस तरह ऊपर की ओर देखने लगी कि उन्हें देखकर भय लगने लगा राधु के आते ही मां कहने लगी राधी तुझे लज्जा नहीं आती नीचे सब सन्यासी लड़के हैं और तू पाजे पहनकर ऊपर से दौड़ी आ रही है लड़के लोग क्या सोचेंगे बोल तो तू पैरों का पाजेब अभी उतार डाल यहां सब सारे लड़के लड़कियां जो भी हैं वे तमाशा करने के लिए नहीं आए हैं सभी साधन भजन कर रहे हैं इनके जब ध्यान में व्यवधान पड़ने पर क्या होगा जानती है इतना कहते ही राधु ने पैरों का पाजेब खोलकर मां के पास फेंक दिया उसे मां से डर नहीं था लेकिन हम सब लोग डर कर घबरा गई और एक दिन राधू नहाकर कंघी से बाल सवार कर एक गमछे से बालों को दबाकर उन्हें सीधा कर रही थी यह देखकर माने कहा यह सब तू क्या कर रही है यह सब करने से तू सोचती है कि तू बहुत सुंदर दिखेगी पर ऐसा नहीं है मुझे तो यह सब खराब ही लगता है मैंने तो जीवन में कभी बाल नहीं बांधा गौर दासी आकर कभी कभी मेरे बाल बांध देती पर मैं उसे भी अधिक समय तक रख नहीं पाती थी खोल डालती थी अब तो तुम लोगों की बात ही निराली है गोलाप मां पास में ही थी उन्होंने कहा मां तुम मुक्त केशी जो हो इसीलिए बाल खोलकर नहीं रहोगी तो क्या करोगी एक दिन एक मुनसिफ की स्त्री मां के यहां थी उस समय महायुद्ध की चर्चा हो रही थी उस महिला ने मां से पूछा मां सभी लोग कहते हैं कि यह युद्ध इस क्षेत्र तक पहुंच जाएगा तब फिर हम लोगों की क्या दशा होगी मां मां ने कहा यह सब कुछ नहीं होगा यहां वे लोग क्या करने आएंगे जहां जैसा होने की जरूरत थी वहां वैसा नहीं हुआ तो हमारे यहां क्यों आएंगे इसके बाद कई लोगों ने इस विषय पर तरह तरह की बातें की मां मानो थोड़ी चुप हो गई देश में भयंकर अकाल पड़ा है रामकृष्ण मिशन के द्वारा अकाल पीड़ित लोगों की बहुत सहायता की जा रही है एक दिन मां अकाल की बातें की कहां कितनी बुरी हालत है मिशन से कितना रुपया इस काम के लिए दिया गया है लड़के लोग कितना परिश्रम कर रहे हैं इत्यादि इस प्रकार कहने लगी कि मन में लगा मानो संसार का सब दुख वे अपने प्राणों में अनुभव कर रही हैं मैं प्रायः बीच बीच में दक्षिणेश्वर लक्ष्मी दीदी के यहां जाती रहती थी लक्ष्मी दीदी प्राय ही मुझसे चुपके से कहती मां से कह कि मैं यहां नहीं रहूंगी ये जो मेरी भाई की लड़कियां मेरी सेवा के लिए यहां है ये लोग किसी भक्त का यहां आना पसंद नहीं करती जहां भक्त नहीं वहां मैं नहीं रह सकती मां से कहे, मैं वृंदावन चली जाऊंगी तुझे भी अपने साथ ले जाऊंगी मैंने मां से ये सारी बातें कही मां ने कहा देखो बहू भक्त देखने से ही लक्ष्मी एकदम से पगला जाती है इसीलिए ये दोनों लड़कियां भक्तों के आने पर परेशान हो जाती हैं उनका दोष नहीं है बेटी लक्ष्मी से कहना मैं एक दिन जाऊंगी और तुम्हें उनके साथ कहीं नहीं जाना होगा यदि वह रास्ते में किसी भक्त को देख ले तो सात दिन वही रुक जाएगी उसकी रक्षा के लिए हमेशा उसके साथ किसी को रहना पड़ता है वह वृंदावन में रहना चाहती है वहां बंदरों का जैसा उपद्रव है वह क्या वहां रह पाएगी मैंने सारे बातें लक्ष्मी दीदी को बताई मैंने और भी कहा तुम्हारी जो अवस्था है उसमें तुम्हें दूसरी जगह भेजने पर विशेष व्यवस्था करके भेजना होगा श्री श्री ठाकुर की जैसी अवस्था होती थी तुम्हारी भी शायद वैसी ही होती है मेरे ऐसा कहते ही लक्ष्मी दीदी मुझे डांटने लगी उन्होंने कहा ठाकुर की जो अवस्था होती थी वह क्या मनुष्य की हो सकती है मुझे क्या कोई बीमारी है जो मैं कहीं नहीं जा सकती हूं लक्ष्मी दीदी बिल्कुल एक छोटी बच्ची के समान हो गई थी एक दिन एक स्त्री कंबल बेचने आई नलिनी दीदी कंबल का दाम तय कर रही थी कंबल वाली उसकी कीमत एक रुपए चार आना मांग रही थी नलिनी दीदी उसे एक रुपए में देने के लिए कह रही थी मां ने दूर से इसे सुनकर नलिनी दीदी को पुकार कर कहा तुम उसके साथ किस लिए इतना मोलभाव कर रही हो उसने कहा मैं कंबल का दाम इतना कह रही हूं वह इतना बता रही है मां तुरंत थोड़ी असंतुष्ट होकर कहने लगी तुम चार आने पैसे के लिए उसके साथ इतनी देर तक हंगामा मचा रही हो छी वह दो पैसा पाने के लिए ही सिर पर सामान लेकर लोगों के घर घर घूम रही है और तुमने थोड़े से पैसों के लिए इतनी देर तक उसे रोक रखा है और फिर तुम्हें कंबल की जरूरत ही क्या है सब कुछ तो तुम्हारे पास है फिर भी खरीदना चाह रही हो मेरी ओर इंगित करते हुए बल्कि बहू को देने से अच्छा रहता वह कंबल छोड़कर दूसरा कुछ व्यवहार नहीं करती वह भी मात्र एक ही कंबल इतनी ठंड में वही लेकर रहती है फिर भी किसी से कुछ नहीं चाहती लगता है दो साड़ियों के सिवाय जीवन में उसने कभी तीन साड़ियां नहीं पहनी फिर भी इतने में ही वह बड़े आनंद में है। लोगों की अच्छी चीजें तेरी आंखों में नहीं पड़ती मैं सुनकर अवाक हो गई कंबल अथवा साड़ी की बात तो मैंने एक दिन भी मां से नहीं कही थी पर मां इतनी खबर रखती हैं हम लोगों की मां सचमुच की मां है यह बात उन्होंने कितनी ही बार समझा दी है स्थूल देह त्यागने के बाद मेरी मां अब और अधिक करुणा का वितरण कर रही हैं। को अब जो लोग पुकार रहे हैं अंतर्यामिनी उनके पास प्रकट हो उनकी सारी झंझटें मिटा देती हैं पहले मां के पास जाने के लिए कितने प्रयास की आवश्यकता होती थी अब मन प्राण उढ़ेलने पर एक जगह बैठकर ही मां को पाया जा सकता है जो मां की संतान है वे अगर विपत्ति में उन्हें न भी पुकारें तो भी वे स्वयं आकर उनकी रक्षा करती हैं ऐसी कितनी ही घटनाएं सुनने में आई हैं एक बार मैं गांव से ठीक सप्तमी पूजा के दिन कलकत्ता आई मेरा स्वास्थ्य उस समय बहुत खराब था बुखार आ रहा था उसी बुखार में मां की पूजा करूंगी इसी आशा से कुछ फूल लेकर मां के पास पहुंची कुछ दिन पहले ही पूज्यपाद प्रेमानंद महाराज का देह त्याग हुआ था इसीलिए इस बार मठ में दुर्गा पूजा नहीं होगी काशी मठ में पूजा होगी मैंने मां के पास जाकर मां की पूजा की मां मुझे देखते ही अत्यंत दुखित होकर कहने लगी आहा बच्ची मेरी कैसी हो गई है प्रेमानंद महाराज के लिए दुख प्रकट करने लगी वे बोली आज रात को ही तुम काशी के लिए रवाना हो जाओ यहां के सन्यासी ब्रह्मचारी कई लोग काशी जाएंगे तुम्हारा शरीर बहुत खराब हो गया है काशी में महीने भर रहो मैंने कहा वहां जाकर क्या होगा मुझे यही रहना अच्छा लगता है मां ने कहा क्या कहती हो वह विश्वनाथ का धाम है मैंने कहा यह भी तो अन्नपूर्णा का धाम है मां ने हंसकर कहा फिर भी वहां कुछ दिन रहने से शरीर ठीक हो जाएगा मैं थोड़ा सा इमली का आचार गांव से ले आई थी बहुत लोगों को वहां देखकर मैंने सोचा कि इतनी भीड़ में आचार का क्या होगा मां की सेवा में लगेगा भी कि नहीं अंतर्यामिनी मेरी मां ने गोलाब मां को बुलाकर कहा यह आचार सावधानी से रख दो बाद में खाया जाएगा बहु को रास्ते के लिए कुछ फल दे दो फल मुझे दे दिया गया हम लोग रवाना हुए उस समय काशी में भयानक इंफ्लुएंजा था वहां के महाराज लोगों ने मुझे देखते ही कहा इस समय काशी में जिस तरह इस रोग का प्रकोप दिखाई देता है इसमें आपका स्वस्थ होना तो दूर की बात है ऐसा न हो कि इस रोग से कहीं और भी अस्वस्थ हो जाएं। मां के आदेश से यहां आई हूं जो होगा सो होगा यह सोचकर मैं चुप रही इस समय नलिनी दीदी आदि भी गई थीं। वे लोग पूजा के बाद कहीं और चली गईं। मैं काशी में ही रह गई मैं राणा महल में रहती थी कुछ दिन बाद मुझे वही बीमारी हुई तब महाराज लोग डॉक्टर और दवाएं भेजकर मेरी बहुत सहायता करने लगे एक दिन मैंने स्वप्न में देखा मां आकर कह रही हैं कोई डर नहीं मैं हूं मैं तेरी देखभाल करूंगी अगले दिन से ही मैं स्वस्थ होने लगी और कुछ दिनों में पूर्णतया स्वस्थ हो गई एक महीना बीतने पर मैं फिर से कलकत्ता लौट आई मां ने मुझे देखकर हंसते हुए कहा बाबा बच गई तुम्हें भेजा था स्वस्थ होने के लिए पर तुम्हारी बीमारी ऐसी कि ठीक होने के बदले और बढ़ी जा रही थी